ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के सात सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य की चर्चा हो रही है या अवतरण भाष्य की चर्चा भी हो चुकी है। सूत्र की तथा सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा करनी है प्रथम सूत्र में जो सिद्धांतियों ने कहा उसका अनुवाद करके पूर्वपक्षी सांख्यों ने कहा कि सिद्धांतियों का जो हेतु है प्रधान में जगत कारणत्व का अभाव बताने वाला एक इक्षित्रित्व वह प्रधान में भी गौण रूप से सिद्ध हो सकता है इसके लिए उदाहरण बताया था नदी तट का बाहर के दिनों में जब नदी दोनों तटों से संलग्न होकर के बहती है तो उस समय किनारे कट जाते हैं और उसमें आती हैं दरारें कटने से पहले और उन दरारों को देख करके लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये नदी कूलम पी पति सती संस्कृत में और हिंदी में अर्थ होगा कि नदी किनारा गिरना चाहता है ऐसा व्यवहार होता है ये जो व्यवहार है ये बता रहा है कि नदी किनारे को गिरने की इच्छा हो रही है गिरना चाह रहा है तो चाहना यानी इच्छा तो चेतन का धर्म है मुख्य रूप से चाह करता इच्छा करता होता है चेतन नदी किनारा जड़ है ये प्रत्यक्ष ही है तो भी उसे गिरने की इच्छा करता है ऐसे इच्छा के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है बताया जाता है उसमें इच्छा कर्तृत्व जड़ नदी किनारे में गौण जैसे मुख्य है चेतन में और गौण्षित्व क्या नाम इच्छा कर्तृत्व जड़ नदी किनारे में जैसा है ऐसा शास्त्र में भी मुख्य इक्षित्रित्व भले ही चेतन में रहें लेकिन यह समझना चाहिए कि तद ईक्षत यह जो छादोग्य वाक्य है सदैव सौम्य इदम अग्रासित इस वाक्य के द्वारा बताए गए सत पदार्थ में ईक्षितृत्व बताने वाला वह लोक व्यवहार में नदी किनारे में इच्छाकर्तृत्व जैसे गौण है ऐसा उपनिषद वाक्य पदार्थ जो त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान है उसमें गौण ईक्षित्व बता रहा है नदी किनारे में इच्छाकर्तृत्व के तरह मुख्य नहीं तो गौण इचित्व को लेकर के सत्पदार्थ अचेतन प्रधान ही होगा और मानना चाहिए कि उसी ने तेजादि जगत को बनाया महादादी पूर्वक इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष का निराकरण करने वाला सिद्धांत सूत्राया सिद्धांतियों का गौणश्चेत नात्मशब्दात यानी तद्यत तो इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो ईक्षता है ईक्षण कर्तृत्व है यह सत्पदार्थ में गौण है ऐसा यदि सांख्य कहते हैं और वो सत्पदार्थ सांख्यों का प्रधान ही है उसी में गौन इकृत्व रूप व्यापार बताया जा रहा है तो सिद्धांतियों ने कहा न तद इस वाक्य के द्वारा जड़ प्रधान में ही गौन इच्छित्री रूप व्यवहार बताया जा रहा है व्यापार बताया जा रहा है ये कहना ठीक नहीं है ये न का अर्थ है क्यों तू तो कहते तो इसी सत के लिए चेतन जीवात्मा का परामर्शक बोधक शब्द प्रयोग हुआ है मध्य में और उपसार में सीधे आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ दो बार आत्मा शब्द का प्रयोग सत्पदार्थ के लिए हुआ है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यहाँ पर सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न करने के बाद फिर बताया जाता है कि सत्पदार्थ ने ईक्षण किया सेमा देवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा वाक्य आता है वह वाक्य बताता है कि सा इमा देवता यानी सदैव सोमे इदमग्रासित इस वाक्य से बताया गया सत्पदार्थ और उसने किया क्या ईक्षण किया कि यह जो मेरे द्वारा सृष्ट तीन सूक्ष्म भूत है हिमाती इन सूक्ष्म भूतों में मैं अन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी हिरण्य गर्भात्मक जो जीव है उस जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप का व्याकरण करूँ यानि स्थूल जगत को बनाऊं त्रिवृत्तकरण पूर्वक स्थूल भूतों की तथा भौतिक जगत की रचना करूँ ऐसा ई क्षण सत्पदार्थ ने फिर किया और स्थूल सृष्टि बनाने के लिए संकल्प करते समय ईश्वर रूप से स्थूल सृष्टि को बनाऊंगा ऐसा संकल्प नहीं किया अन जीवेनात्म सूक्ष्म भूतों में इस हिरण्य गर्भात्मक जीव रूप से प्रविष्ट होकर के सूक्ष्म कार्य उपाधि में फिर स्थूल कार्य को बनाऊं, ऐसा संकल्प किया तो यदि सत्पदार्थ जड़ प्रधान होता तो प्रधान तो चेतन नहीं है उसके लिए चेतन के वाचक अनेन जीवन आत्मना शब्द का प्रयोग न होता लेकिन यहाँ हुआ है वह प्रयोग बताता है कि सत्पदार्थ चेतन है परमेश्वर है जो सूक्ष्म भूतों का उत्पादक है कारण है सत् पदार्थ वो चेतन है और उसने सूक्ष्म संसार को बना करके फिर यन किया सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों को तथा स्थूल प्रपंच को बनाने का और वह परमेश्वर का ही जो प्रतिकृति है प्रतिबिंबात्मक है जीव समष्टि जीव हिरण्यगर्भ उस रूप से इन सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट होकर के स्थूल प्रपंच के निर्माण का संकल्प सत्पदार्थ का बताया गया वहां पर तो आत्मा शब्द का यहां भी प्रयोग है ऐसे उपसंहार में ऐतद आत्म इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी तो श्वेत के तो यहाँ पर एतद आत्म सर्वम इत्यादि श्रुति से बताया गया कि ये सत्पदार्थ ही सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण होने से कार्य जो भी होता है उसका वास्तविक स्वरूप उसका कारण हुआ करता है स्वरूप कहते हैं आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप इसलिए एतद आत्म्यम इदम सर्वम का अर्थ है इसी सत्पदार्थ रूप कारणात्मक ही ये पूरा प्रपंच है जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े मृदात्मक हैं सोने से बने हुए आभूषण स्वर्णात्मक हैं ऐसे ये सारा संसार सत से बना है इसलिए सदात्मक है और वो सत्पदार्थ जगत का कारण उसे कहा गया कि तत्सत्यम तत् यानि ये जगत का कारण रूप जो सत पदार्थ हैं वह सत्य हैं और स आत्मा वो सत्य पदार्थ जगत का कारण कौन है तो उपसंहार में कहा कि उस वो सत्य पदार्थ जो जगत का कारण है वह आत्मा है सबकी आत्मा है स आत्मा तो सबकी आत्मा पदार्थ जिस कारण से हैं उस कारण से तत्मसी श्वेत के तो हे श्वेत श्वेत के तो त्व तत तत् यहां पर भी तत्कार थे, वही सत पदार्थ और जिसे आत्मा कहा सब की वह सर्वात्मा जो सत्पदार्थ पदार्थ है वही तुम हो न कि शरीर उदालक जी ने अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को यह समझा कि तुम मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुई जो तुम्हारी उपाधि है उस उपाधि मात्र रूप नहीं हो अपितु सारे जगत का विवर्त उपादान कारण जो ब्रह्म है तदात्मक हो सदात्मक हो तो सत्पदार्थ को सर्वात्मा भी बताया गया है तो प्रधान सर्वात्मा नहीं हो सकता भले प्रधान काही परिणामात्मक कार्य महादादी होने से जो तेईस तत्व हैं महद से लेकर के स्थूल शरीर वो क्या नाम स्थूल पृथ्वी पर्यंत, वे सब के सब परंपराया प्रधान के कारण होने से प्रधान के कार्य होने से प्रधान उनका कारण होने से प्रधानात्मक भले ही हो किंतु पुरुष तो उनके यहाँ प्रधान से अलग है, अनादि हैं दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है तो प्रधान से पुरुष भिन्न है और प्रधान का कार्य भी नहीं है तो पुरुष तो प्रधान से भिन्न ही होगा तो भले महदादी की आत्मा कार्य का कारण से अभेद होने से कार्य कारणात्मक होने से सांख्यों के महदादि कार्यों का स्वरूप उनका कारण होने के कारण प्रधान बने किंतु पुरुष शब्दित जो आत्मा है वह न तो प्रधान है न तो प्रधान का कार्य है इसलिए प्रधानात्मक नहीं होगा इसलिए उसे सर्वात्मा कहना स आत्मा इस वाक्य से अनुपपन्न होगा असिद्ध होगा अयुक्त माना जाएगा और स आत्मा यह वाक्य तो बता रहा है कि वह सर्वात्मा है और उसी सत्पदार्थ को एक में कहा है वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है बताया है और प्रधान तो पुरुष रूपी विजातीय भेद से युक्त ही है और सावय होने से स्वगत भेद से भी युक्त है उसमें विजातीय भेद भी रहेगा स्वगत भेद भी रहेगा और जगत की स्थिति अवस्था में ओ, ओ भेद भी रहेगा सजातीय भेद भी तो इस प्रकार ये प्रधान एक में वितीय नहीं हो सकता और सांख्यों का और आत्मा को यदि सत्पदार सत्पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं तो आत्मा तो एक ही है और उसकी उपाधि कारणात्मक तथा तो कार्यात्मक दो प्रकार की है और वो दोनों प्रकार की उपाधि कल्पित हैं और कल्पित की सत्ता उसके अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं हुआ करती कल्पित पदार्थ होते हैं अधिष्ठान स्वरूप इसलिए एक मेंवा द्वितीय वस्तु मात्र आत्मा है और वही आत्मा छांदों के उपनिषद के छठवे अध्याय में सदैव सो में इधमग्रासित इस उपक्रम में सत्शब्द से कहा गया है उपसंहार में उसे ही आत्मा बताया है सर्वात्मा तत्वमशी वाक्य समस्त जीवात्मा का शोधित स्वरूप के साथ आभेद बता रहा है उस सत्पदार्थ का प्रधान यदि होगा तो फिर प्रधान जड़ है जीव चेतन है उनका आपस में आभेद बन नहीं पाएगा जड़ और चेतन का इसलिए आत्माशब्दात यानी आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण नहीं कहा जा सकता कि ई क्षण गौण है मुख्य ई क्षण है क्योंकि आत्मा चेतन है चेतन के साथ ये सत का सत का पराम सत के लिए चेतन के परामर्शक आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ये यहाँ पर कहा गया गौनशेन्नात्म शब्दात इत्यादि से इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इसे देखिए इत्यादि भाष्य से यदम इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में अप तेजसो इव अचेतने इति चेत न आत्मशब्दा सतचेतन इत्यादि के अवतरण में गौणश्चेन्नात्मशब्दा इस सूत्र का संक्षेप में अर्थ कथन करते हुए अवतरण लिखा है ते करें हैं सांख्य यदि ऐसा कहना चाहेंगे कि अप तेजसो इव अचेतने सति गौणी ईक्षती तो जैसे वहां पर तत्ज तत ऐक्षत ताप इन वाक्यों के द्वारा तेज तेज और जल में एक्ष तो, इन वाक्यों से शब्दों से ईक्षित्व तो बताया गया है वह ईक्षित्व मुख्य नहीं है गौण है क्योंकि प्रत्यक्ष ही है तेज जो भूत है वह सूक्ष्म भूत जड़ है और जल भी सूक्ष्म जल जो उत्पन्न हुआ है तेज से और उसे भी ईक्षण करता बताया है तो जल भी जड़ होने से उसमें भी ईक्षित्व मुख्य नहीं होगा अपितु गौण माना जाएगा इक्षित्व तो ये गौण ईक्षित्व जैसे तेज और जल में उसी प्रकरण में आया है छांदोगे के छठवे अध्याय में उनको उदाहरण के रूप में रख करके युव शब्द उनको दृष्टान्त के रूप में बताने के लिए ही है अब तेजसो युवा यहाँ पर युवक का अर्थ है यह था तुझसे तो जल और तेज में गौण है ऐसे सत् पदार्थ भी सांख्यों के बुद्धि में दृढ़ता से बैठा हुआ है प्रधान के रूप में और वह अचेतन है सत्पदार्थ प्रधान और उसे ही गौण ईक्षिता बताया गया सत्पदार्थ को एने प्रधान को तद तो इस वाक्य के द्वारा इति चेत ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो सिद्धांति ने कहा कि न सूत्र का यह अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि इन्हें नौन ईक्षिता नहीं कहा जा सकता सांख्यों को और क्या नाम इसको प्रधान को क्यों कहते इसलिए कि आत्म शब्दा तो आत्म शब्द का प्रयोग होने से चेतनत्व निश्चयात् तो सत्य के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होने से सत में चेतनत्व का निश्चय हुआ है सत को चेतन बताया गया है एक कहते हैं कि सतो चेतनत्व निश्चयात् सत पदार्थ चेतन है ये निश्चय होता है क्यों कि सत के लिए चेतन के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग होने से कहा पर हुआ आत्मा शब्द का प्रयोग तो जीव जीवन आत्मना यहां पर और स्व आत्मा यहां पर और तत्वमसी इत्यादि में इस प्रकार का सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं यद उत्तम इत्यादि से भाष्य में है तस्मिन् यद प्रधानमचेत सत्शब्दवाच्यम तस्पचारिक्षतिपतेजसो <k cough> तो सिद्धान्तियों ने ये जो सूत्र का अंश है ना पूर्व पक्ष अंश कहलाता है सूत्र में दो पद शुरू वाले गौन और चेत इतना इस सूत्र का अंश माना जाता है पूर्व पक्ष पूर्व पक्षी को बताने वाला जो अंश है उसकी व्याख्या पहले भस्कर भगवान कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कि यद उक्तम अप्रधानम अचेतन सत्शब्दवाच्यम तस्पचारिक्षति अजसो इति ऐसा जो सांख्यों ने कहा यदुक्त सांख्यन तो सांख्यन यद उक्तम सांख्यों के द्वारा जो कहा गया क्या कि प्रधानमचेतनम प्रधान अचेतन है और वही सदैव सौम्य इदमग्रासित इस प्रकरण में सत्पदार्थ है और तस्म औपचारिक ईक्षति तदत इस वाक्य के द्वारा बताया गया ईक्षितृत्व तस्मिन यानि अचेतने प्रधाने औपचारिक औपचारिक है यानी गौण है औपचारिक शब्द का अर्थ होता है गौण कैसे गौन है तो कहते है अब तेज सो ईवा तो जैसे जल और तेज जड़ है लेकिन उनको भी तत्ज तो ऐक्षत ता आप यह वाक्य ईक्षिता बता रहे हैं तो जड़ में भी ईक्षित्व मुख्य हो नहीं सकता तो गौन है तो उन दो वाक्यों के द्वारा जैसे जड़ तेज और जल में ईक्षित्र बताया गया है ऐसे ही चेतन अचेतन जो प्रधान है उसमें तदैक्षत ये वाक्य गौण इश्षित्व बता रहा ऐसा है ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो सिद्धांति का जो न आत्मशब्दात् अंश है सूत्र में सिद्धांत अंश कहलाता है उसका अर्थ कर रहे हैं पहले न शब्द का अर्थ कर दिया तद असत यानी सांख्यों का कथन पदार्थ में गौण इक्सित्व तद एक वाक्य के द्वारा बताया गया है इत्याकारक जो सांख्यों का कथन है वह सही नहीं है सत्य नहीं है असत है तदा सत सांख्यों का ये कथन गलत है ये न शब्द का अर्थ कर दिया क्यों गलत है ये सांख्य पूछ रहे हैं कि कस्मात कस्मात् यानी कारणात किस कारण से सत सत्पदार्थ अचेतन प्रधान मान करके उसमें गौण इचित्रित्व तो नहीं कहा जा सकता ये कस्मात से पूछा पूर्व पक्षी ने सांख्यों ने व्याजी ने उत्तर दिया आत्मशब्दा सूत्र में आत्मशब्दा का अर्थ कर रहे हैं भास्कर भगवान् सद सौम्यदमग्र आसक्रम्य तदक्षत तत्जोसृजतना तद सृष्टि उत्वा <coughs> तदेव तदे प्रकृत सत ईक्षित्री तीस तेजोबन्नाताशेन परामृश आह सेत हंत अहम्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना जीवेनात्मनाश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग सत्पदार्थ के लिए हुआ है ये कहा गया तो सदैव सौम्य इदमग्रासीतो आसीत ये छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय का उपक्रम वाक्य है यद्यपि द्वितीय खंड का है लेकिन प्रथम खंड में तो एक आख्यायिका का मात्रा ही है जो सद्विद्या बताई जाती है सद्विद्या कहा जाता है छांदो की उपनिषद के छठवें अध्याय में जो आचार्य उद्दला उद्दालक जी के द्वारा उनके योग्य पुत्र तथा शिष्य श्वेत के को दी गई विद्या है वो कहलाती है सदविद्या और सदविद्या का प्रारंभ यहीं से होता है सदैव सौम्य इदम अग्रवासी नारद जी को सनत कुमार जी ने जो छांदों के उपनिषद के सातवें अध्याय में ज्ञान दिया उसे कहा जाता है भूमा विद्या है दोनों भी ब्रह्म विद्या निर्विशेष ब्रह्म विद्या भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है भूमा विद्या भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म को सदैव में इधमग्रसित इत्यादि वाक्य से बताया गया सत शब्द से और नारद जी को सनत कुमार जी के द्वारा वही निर्विशेष ब्रह्म बताया गया भूमा शब्द से इसलिए हैं दोनों ब्रह्म विद्या लेकिन अलग अलग दो शब्द से एक ही निर्विशेष ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न निर्विशेष ब्रह्म परिलक्षित हुआ इसलिए दो नाम पड़ गए जिन शब्दों से ब्रह्म का निर्देश हुआ उन शब्दों को लेकर के विद्या का नाम हुआ सदविद्या ब्रह्म विद्या और उस ब्रह्म विद्या के उपक्रम वाक्य में सत सत्शब्दाया और ये जो सत पदार्थ हैं वह सत पदार्थ है ब्रह्म उसे उपक्रम में बताया कि सदैव सौम्य इदमग्रासित एक में द्वितीयम ऐसा उपक्रम किया उसे सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित बताया गया ना ओ और तद नद तेजो असृजत तो तद क्षत इस वाक्य से उसी सत को ईक्षिता बताया गया और फिर तत्तेजो असृजतः इस वाक्य से बताया गया कि उसने आकाश तथा वायु की रचना पूर्वक तेज की रचना की पहले आकाश और वायु को उत्पन्न किया और फिर तेज को बनाया इति च तेजो अबन्ना सृष्टि उक्तवा हाँ इसको छादोज्ञ में तेज की सृष्टि बताई है और तेज के पहले तैतृय उपनिषद में वायु और आकाश की सृष्टि बताई गई है और दोनों श्रुतियों में अविरोध के लिए ये माना जाता है कि तेज की सृष्टि आकाश और वायु की सृष्टि करके हुई है यह अर्थ किया जाता है, तो विरोध नहीं होगा। तेजोब अन्ना सृष्टि उक्त तदेव प्रकृत सत तो और अन्न यानी पृथ्वी की शब्दतः सृष्टि वहां पर बताई गई है छांदोज के छठवे अध्याय में और बता करके फिर क्या बताया गया कि तदेव प्रकृतम सत ईक्षित्री तद इस वाक्य से जो प्रकृत पदार्थ हैं ईक्षिता बताया गया उसे शेयम देवता ऐक्षत हतम्रो देवता इस वाक्यस्थ शब्दों से लिया जाता है इसलिए कहते सद तदवे प्रकृत अन्नानी देवता शब्देन परामृश आह तो सद पदार्थ का तथा सूक्ष्म भूतों का देवता शब्द से परामर्श करके कहा गया श्रुति में दो बार देवता शब्द का प्रयोग आया ना सा साम देवता ऐक्षत हंत इमाति तीसरो देवता तो इसमें पहला जो देवता शब्द है एक वचन है सा यम देवता एक वचन है और इमा तीसरो देवता ये बहुवचन है देवता सा इम देवता में प्रथमांत है प्रथमा का एक वचन है और इमा तीसरो देवता में द्वितीय बहुवचन है द्वितीया है द्वितीय बहुवचना है वो तो जो प्रथमांत प्रथमा एक वचनांत देवता शब्द है वह है सत का परामर्शक प्रथमा, प्रथमा एक वचनांत देवता शब्द से सत का परामर्श होगा और तेज़व अन्न का परामर्श होगा द्वितीय बहुवचनांत देवता शब्द से इसलिए लिखते हैं कि तदेव तद प्रकृत सदीक्षित्री तानी अन्नानी देवता देवताशब्दन परामृश आह साय देवता ऐक्षत हंतहतिस्रो नाम रूपे नामे इति तो सा यम देवता यानी ये यह जो प्रकृत साय पदार्थ है उसने यानी ईक्षण किया संकल्प किया <coughs> क्या संकल्प किया कि हंत तो अहम इमाति सरो देवता हंत तो यानी इदानीम इस समय यानी सूक्ष्म भूतों की सृष्टि के अनंतर, हंत तो शब्द का अर्थ निकलेगा हंत निपात है ना निपातों के अनेक अर्थ होते हैं तो हंत तो यानी इस समय अहम यानी मैं मैं का मतलब ओसत पदार्थ तो ओसत पदार्थ ने ये इक्षण किया कि मैं इस समय इमाह तीसरो देवता ये जो तीन देवताएं हैं इनमें अनेन जीवे न आत्मना अनुप्रविश्य इन तीनों देवताओं में यानि तेजोब अन्न में अने नजीवेनात्मना इस जीवात्म रूप से यानि हिरण्य गर्भ रूप से अनुप्रविष्य हिरण्य गर्भ रूप से प्रविष्ट होकर के इन यानी सूक्ष्म उपाधि को धारण करके जैसे ही सूक्ष्म उपाधि उत्पन्न होती है तो उसे स्वीकार कर लेता है परमेश्वर तो वो फिर हिरण्यगर्भ बन जाता है कारण उपाधि है तो ईश्वर और कारण उपाधि के साथ साथ सूक्ष्म कार्य उपाधि को भी अपनाता है तो हिरण्यगर्भ कहलाता है उसी हिरण्य को यहाँ पर अन जीवेन आत्मना शब्द से ग्रहण किया और वो अन्य जीवन आत्मना शब्द का प्रयोग इत्थम भाव अर्थ में तृतीय होने से आ रहा है सत्पदार्थ के लिए कि उस सत्पदार्थ ने ये संकल्प किया निश्चय किया कि मैं हिरण्य गर्भ रूप से इन सूक्ष्म कार्य में प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी यानी स्थूल प्रपंच की रचना करूं नाम रूपे व्याकरवाणी में नाम रूपे का अर्थ है स्थूल प्रपंच तो नाम रूप का व्याकरण है स्थूल प्रपंच का निर्माण तो स्थूल प्रपंच का निर्माण करू ऐसा संकल्प किया सत पदार्थ ने हा व्यावाणी में वी और आंग उपसर्ग पूर्वक दुक्रिय करणी धातु का लोट लकार का रूप है व्याकरवाणी आनी लोट सूत्र से वो होता है ना आनी आदेश मिप के स्थान पर तत्र यदि त्र यदि प्रधानमचेत गुणवृत्तिया कल देवता इति इरामृशेत न तदा देवता तो कहते हैं कि तत्र यदि प्रधानम अचेत गुणवृत्ती इक्षित्री कल तो यदि साइय देवता ऐक्षत इस वाक्य में भी जोसत्ंख्य अर्थ करना चाहते हैं जड़ प्रधान अचेतन प्रधान और वही सायम देवता शब्द से ग्राह्य है और उसमें यहाँ पर भी जो ऐ शब्द से बताया गया ईक्षण है वह गुणवृत्ति से है गुणवृत्तियाक्षित्री वही प्रधान ही गौणी वृत्ति को लेकर के ईक्षिता यानी प्रधान में ही गौण ईक्षित्री तो बताया गया है ऐसा ऐसी कल्पना यदि करते हैं यहाँ पर तो हो कहते हैं तदेव प्रकृतत्व प्रकृतत्वात सा इम देवता इति पराम तदैक्षत में जो गौण इक्षिता है उसी का यहां पर सा इम देवता शब्द से भी ग्रहण होगा और वो यदि सांख्यों के अनुसार प्रधान है तो सा इम देवता शब्द से भी लेना पड़ेगा प्रधान को तो प्रधान को लेंगे तब क्या होगा तो कहते हैं, न तदा देवता जीवम आत्म शब्दे न तो प्रधान के लिए देवता शब्द और जीव शब्द का यानी न तदा देवता जीवम आत्म शब्दे न तो जीव को आत्म यानी स्वयं के वाचक आत्मा शब्द का अर्थ तो स्वयं भी होता है तो स्वयं के वाचक शब्द से जीव का कथन वह जड़ प्रधान रूपी देवता न करती न अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव तो चेतन है स्पष्ट है तो अपने लिए चेतन के परामर्शक जीव शब्द का प्रयोग देवता न करती लेकिन किया है इससे निकलता है कि वो देवता सांख्यों का प्रधान नहीं है अपितु वेदांतियों का ब्रह्म है चेतनात्मा है जी वो ही नाम शरीराध्यक्ष प्राणा धारयिता इत्यादि से ये सब आगे बताया जा रहा है कि जीव चेतन है और उसका उस चेतन के वाचक जीव शब्द और आत्मा शब्द का प्रयोग जो प्र, यहां पर सत पदार्थ के लिए हुआ है वह ज्ञापन कर रहा है कि सत पदार्थ चेतन है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं कल से कल तो प्रतिपदा है तो अवकाश रहेगा अनध्याय रहेगा और परसों से साढ़े तीन बजे साढ़े तीन से साढ़े चार ऐसा रखते हैं अब सूर्यास्त तो थोड़ा लेट होने लगा है ना ओम पूर्ण मदह